अप गीता चिंतन माला के अंतर्गत यह विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। प्रातः सत्र में चतुर्थ अध्याय में से सोलवा श्लोक तक हो गया था अभी सत्रवा श्लोक चलेगा कर्म क्या है अकर्म क्या है बुद्धिमान लोक विवेकी लोक भी भ्रांत है इसे तुमक में कर्म क्या अकर्म क्या कहूंगा जिसको जानने पर अशुभ से मुक्त हो जाओगे अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे कर्म अकर्म के वास्तव तत्व का ज्ञान हो जाए तो संसार से मुक्त हो जाओगे ये भगवान ने कहा तुम्हें तो तत्व कर्म प्रवक्ष तुम कर्म कहूंगा कर्म कहूंगा और अकर्म भी कहूंगा तो कर्म अकर्म जो कहेंगे इसमें क्या विशेष है जानने के लिए कर्म तो देह आदि में चेष्टा हो तो कर्म हुआ और नहीं करके चुपचाप हो गया तो कर्म का अभाव हो गया अकर्म हो गया इसके लिए क्या समझने का है क्या कहने का है भगवान कहते न उसमें समझने का है कर्मणो कर्मो हिब्धव्यं कर्मणो बोध बोधवीक बोधवीक अकर्मणश्च बोधव अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मण गति गहना कर्मणो गति कर्मणि बोधव कर्म अकर्मण चो नो गति पहले तो कहा था मैं कर्म और अकर्म कहूँगा और वह क्या समझना है कहते कर्मणपी बोधव्यम कर्म के सम्बन्ध भी जानने के लिए है समझने का है छात्र भी तो कर्म क्या है उसको भी समझना है बोद्धव्यम अस्थि क्रिया पद्धति कर्मण बोधव्यम अस्थि और बोधव्यम से अब विकर्म का भी बुद्धव्य जानने को है विरुद्ध कर्म विकर्म प्रतिसिद्ध कर्म जो शास्त्र कर्म उसका भी समझने का है शास्त्र प्रतिसिद्ध कर्म विकर्म है उसको भी समझना है और अकर्मण से अकर्मे अकर्म कर्म अभाव भाव कर्म भाव को भी समझना है अकर्म किसको कहते हैं ये तीन प्रकार है सर्वत्र अस्थिबोधव्यम अस्त ऐसा क्योंकि गहना कर्मणो गति कर्म की गति कर्म का वास्तव तत्व स्वरूप अत्यंत तो गहन है दुर्ज्ञान है गंभीर है ऐसे ऊपर ऊपर से नगता काली कर्म अकर्म कर्म कर्मा, कर्मा भाव वास्तव कर्म क्या है कहाँ है किस प्रकार कर्म किसको कर्म और कर्म इसको थोड़ा समझने का वक्त है कर्म का स्वरूप जानना है अकर्म स्वरूप को जानना है विरुद्ध कर्म को जानना है बोलो कर्म कर्म अकर्म रोधब गाना कर्म गति अभी कहेंगे कर्म संबंधी जानने को है अकर्म का भी जानना है बोधव्य है और विकर्म का भी बोधव्य है क्या है कर्म आदि का वास्तव स्वरूप जिसको समझना है जानना है इतने तो हो गया मालूम हो गया कर्म है शात्र भी तो कर्म कर्म है और शास्त्र प्रतिसिद्ध तो कर्म को क्या कहेंगे विकर्म और अकर्म है? कर्म नहीं करना बस हो होगी समझवाएंगे और क्या समझना है तो कहो आगे कहते तो क्या समझना है कर्मण्य कर्मय पश्य कर्मण्य कर्मय पश्य द कर्मणि च कर्मय द कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्यु सबुद्धिमान कृत्ना संयुक्त कर्म कृत संयुक्त कृष्ण कर्म कृत कर्मण कर्म पश्ये सबुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कृत्ना कर्म कृत यहा कर्मण अकर्म पश्ये अकर्म निचय अकर्म पश्चे थे स मनुष्य सु बुद्धिमान सयुक्त सकृत न कर्म कृत जो कर्म में अकर्म देखे अकर्म में कर्म देखे जो मनुष्य में बड़ा बुद्धिमान है वही युक्त समाहित है असम्पूर्ण कर्म करने वाला संपूर्ण कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है उस फल प्राप्त कर लेता है ज्ञान हो जाता कृतकृत हो जाता है क्या करने में कर्मा। कर्मा में क्या अच्छा पर अंच पड़ता है कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म कर्म में अकर्म कर्मणी क्या वि कर्म में अकर्म जैसे भूतल घट नीचे भूतल ऊपर घड़ा रखा तो भूतल घट घड़ा में जल रखें तो कहेंगे घटे जलम कर्मणि अकर्म कहें तो नीचे कर्म रहेगा उसके ऊपर अकर्म रहेगा कर्म केव्र कर्माभाव और अकर्म में कर्म यह सप्तमी से ऐसा लगता है कि वस्तु तो ऐसा अर्थ नहीं कर्म केव्र कर्माभाव को देना और कर्माभाव में कर्म को देखना यह अर्थ नहीं भूतल में घटा घट गट, में जल जल में मीना इस प्रकार नहीं है सप्तमी तो है सप्तमी तो एक अधिकरण सप्तमी होती है और एक विषेष सप्तमी होती है अधिकर्ण सप्तमी विशेष सप्तमी और अभिव्यापक अभिव्यापक कैसे अधिकर्ण सप्तमी भूतले घट रहता है और विशेष सप्तमी मोक्ष इच्छा हस्ती मुख्य इच्छा आप लोग इच्छा है मुख्य में मोक्ष में इच्छा है आपके में इच्छा मोक्ष तो कहाँ है मुख्य में इच्छा है आपके अंतगण में इच्छा है अंतगण तो इच्छा है कि मोक्ष के विषय मोक्ष विषय की इच्छा को कहेंगे मोक्ष इच्छा मालायाम इच्छा होती माला में हमारी इच्छा माला हमको मिल जाए लेखनयाम इच्छा होती इच्छा तो अंतकर्ण में है लेखन विषय की इच्छा को लेखनयाम इच्छा तो ये विषय सपने में है और एक होता है सर्वे स्व आत्माती अभिव्यापक हो तिलेश तैलम सारे तिल में व्याप्त होकर तेल है तो मुख्यतः यहां सप्तमी विशेष सप्तमी लेना, विशेष विषय सप्तमी का व्यवहार कैसे देखो कभी राज्य में ये तो प्रसिद्ध है राज्य में सर्प सर्पभ्रह्म होता है और सिप्पी में चांदी, चांदी, चांदी का सिर्फी को संस्कृत में क्या कहते सुक्ति सुक्ति में किसका भ्रम होता है रजत का सुक्ति में रजत देख रहा है कोई व्यक्ति सुक्तो रजतम पश्च्य सुख तो रजत ज्ञान हुआ सुक्ति में रजत ज्ञान राज्य में सर्पबुद्धि जब राज्य में सर्प ज्ञान किसको होता है यथार्थ ज्ञान है भ्रम ज्ञान क्या उसका ज्ञान होता है राज्य में सर्प ज्ञान नीचे राज्य उसके ऊपर सर्प ऐसा ज्ञान होता है राज्य में, है में है, सर्प है ना तो राज्य के अंदर सर्प राज्य में सर्प का अर्थ क्या राज्य के ऊपर सर्प या राज्य के नीचे सर्प या राज्य के बीच में राज्य राजु को ही सर्प समझता है यहाँ विषय शब्द में राज्य के विषय में सर्प बुद्धि राज्य को ही सर्प समझा ज्ञान का विषय रज्जु होनी चाहिए किन्तु रज्ज ज्ञान नहीं होकर करके सर्प ज्ञान उसको हुआ सर्प विषय का ज्ञान हुआ जहां विषय ज्ञान का विषय रज्जु होनी चाहिए उसके इसे ज्ञान उसका क्या ज्ञान का विषय सर्प, सर्प, सर्प हुआ इसको विषय सप्तम रज्ज्वान सप सर्प इति ज्ञान रज्जु के विषय सर्प ज्ञान रज्जू रूप विषय में सर्प बुद्धि हुई रज्जू को सर्प समझना है रज्जान सर्प कार्थ सुजत का तो शुति को ही रजत समझे ना ठीक किसी प्रकार यहां सप्तमी का अर्थ करना कर्मणि अकर्म क्या क्या अर्थ करना कर्म को अकर्म समझे क्या करना कर्म को अकर्म और अकर्मणि कर्म क्या क्या अर्थ करेंगे अकर्म को कर्म अभी तो यहां तक पहुंचा कर्म को अकर्म जो देखे और अकर्म को कर्म देखे वो बुद्धिमान है क्या कर्म को अकर्म समझने वाले बुद्धिमान है और अकर्म को कर्म समझने वाले बुद्धिमान राज्य को राज्य देखने वाले बुद्धिमान है राज्य को सर्प जानने वाले बुद्धिमान है राज्य को राज्य देखना चाहिए को सरपा को सरपा ना ना? और सर्प को सर्प समझने वाले बुद्धिमान और सर्प को रसी समझने वाले बुद्धिमान सर्प को सर्प समझना यहां भगवान कहते कर्म को जो अकर्म देखेगा और अकर्म को कर्म समझ लेगा और मनुष्य जो बुद्धिमान है ये क्या उल्टा है कर्म को अकर्म समझना वाले सबसे बड़ा बुद्धिमान है और कर्म कर्म समझना बुद्धिमान कैसा है वृद्ध है ना यार ठीक है कर्म को अकर्म समझना ठीक है कर्म को क्या समझेंगे अकर्म घटा को अघट समझना अघटा भाई घट्ट समझना ये ठीक है कर्म को कर्म समझना चाहिए अकर्म अकर्म समझना चाहिए भगवान क्या कहते हैं कर्म को जो अकर्म समझेगा वो बुद्धिमान है अकर्म जो कर्म से यहाँ बुद्धिमान यहाँ भगवान क्या कहते हैं आपको रज्जु में सर्प ज्ञान होने के बाद क्या कहते हैं सर्प सर्प सर्प कहते ना नहीं सर्प सर्प सर्प कहते हैं मैं कहता हूं सर्प को जो रज्जु समझता है वो बुद्धिमान है क्या कहते हैं सर्प को जो रज्जु देखता वो है वो बुद्धिमान है मर जाएगा जिसको आप सर्प सर्प कहकर डरते हैं मैं कहता है सर्प को जो रज्जु समझ रहा है वो बुद्धिमान है नहीं, है, देखो सर्प प्रवल कितने प्रबल है <laughs> राज्य में सर्प समझते जिसका आप सर्प समझते है मैं कहता हूँ रसी है ये सुनते ही मरने का भय आ जाता है <laughs> रज्जू को सर्प समझते हैं भ्रांति से भ्रांति समझते हैं और मैं कहता हूँ ये रसी सर्प नहीं है रसी है अतः जिसका आप सर्प समझते हो वही कहते हम कहते आप जिसको सर्प समझते हो उसको रस्सी समझ लो तो बुद्धिमान है तो हम क्या कहते सर्प को जो रस्सी समझ लाए वो बुद्धिमान है अर्थात तो भ्रांति से आप लोग को सर्प समझ रहे थे मैं कहता हूं जो आकर के देखा मैं हो कोई भी हो वो कहता इसको जो सर्प को जो रस्सी समझ लाए वो बुद्धिमान है अर्थात जो भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति करने के लिए भ्रम हो रस्सी को सर्प समझना भ्रम है सर्प सर्प का डर रहे दूसरे बेचारे कहता है सर्प को जो समझ लिया वो ठीक समझ लिया वही सर्प का भय होता है ना ज्यादा सर्प <laughs> <laughs> के भय से समझ में नहीं आता है यदि समझ रहे तो भय नहीं होगा <laughs> नहीं समझते भय होता है अब ब्राह्मण से तो भय होता ही है सर्प के नाम से इतने भय है सर्प तो नहीं रस्सी कहने के लिए क्या कहेंगे सर्प रज्जू सर्प रज्जू कहने पर भी भय नष्ट नहीं था सर्प इसे रज्जू होगा सर्प रजू कहेंगे तो सर्प रज्जु दोनों होगा सर्प रज्जू का अर्थ क्या बताया था सर्प रज्जु का क्या अर्थ सर्प, सर्प नहीं, नहीं है इंद्रजू है तो जो आप लोग भ्रांति से सर्प कहते हैं हम कहते वो सर्पक को जिसका सर्प सर्प कहते है वो सर्प को रस्सी समझ लिया तो बुद्धिमान है इसी प्रकार हम भगवान क्या कहते हैं लोग में भ्रांति है भ्रांति की निवृत्ति के लिए कहते हैं भ्रांति में जिसको आप कर्म समझ रहे है इसको अकर्म समझ लो तो बुद्धिमान भ्रांति से कर्म कैसे समझेंगे अकर्म को नौका में बैठ कर चलो गाड़ी में ट्रेन में बस में बैठकर चलो देखो पास में पेड़ है बिजली के खंभा है, है पीछे दौड़ते हैं जोर से दौड़ते हैं ना आगे दौड़ते हैं, हैं? आप बैठकर जाए देखो बैठते समय देखो पीछे दौड़ते हैं नहीं, <laughs> हैं नहीं? लगता है पेड़ दौड़ रहा है खंभा या दौड़ा जो जोर से खंभा देखते देखते दौड़कर पीछे चल जाता है यू जो कर्म दिखता है वृक्षा में कर्म दिखता ना नहीं खम्भा में कर्म दिखता है वो जो कर्म दिखता है वस्तुतः तो तो उसमें कर्म नहीं है। तो कर्म को अकर्म समझो तो वस्तुतः तो तो पेड़ में गमन क्रिया नहीं उसको जो अकर्म समझ लिया वो यथार्थ ज्ञान उसको हुआ, हुआ। तो बुद्धिमान होगा होगा कोई कहता है देखो दौड़ता है पेड़ दौड़ता है बच्चे देखते पेड़ दौड़ता है बच्चे क्या बड़े बड़े लोग भ्रम होता है ट्रेन में बैठे दूसरा ट्रेन चला अत तो अपना ट्रेन चला <laughs> या अपना ट्रेन चलने लगा वो उग्रता से शांत बैठे दूसरा ट्रेन चलती है होती है ना नहीं कर्म में जो ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं देहादि दे में कर्म होता है देह इंद्रम में कर्म होगा चेष्टा व्यापार कर्म होता है वो कर्म को आरोप करते आत्मा में आत्मा में कर्म होता है नहीं होता है नहीं। कर्म नहीं होता है नहीं। नहीं। तो कर्म का अभाव वो कर्म जो देहादि कर्म को अज्ञानी क्या करता है आत्मा में आरोप करता अहम करो मी क्या कहते अहम करो मी बोलो अहम करो नहीं किसने ने, ने बोला क्या बोला अहम कर आपने बोला ना शब्द प्रयोग किसने ने किया तो शब्द प्रयोग करने वाला आपको है ना शब्द प्रयोग आत्मा करता है अनात्मा करता है आत्मा में शब्द प्रयोग आत्मा कुछ नहीं करता है चल चलता ka है तो अहम गी अहम गच्छा हम करो मी ये जो बोलता है आत्मा में कर्म का आरोप करता है वहां से शब्द निकला शरीर चला क्या कहते हम गच्छा हम बदामी हम पश्च्या अर्थात देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करते हैं। क्या करते हैं? देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करते है भ्रांति यथार्थी इसी भ्रांति की निवृति करने के लिए भगवान कहते जिसको तुम तो आत्मा में कर्म समझो उसको अकर्म देखो आत्मा में कर्म है ही नहीं कर्म तो है नहीं। चलते समय आत्मा में कर्म होता है नहीं, नहीं। दौड़ेगा तो? तो आत्मा में कर्म भाव है अवज्ञान क्या मानता है मैं कर रहा हूँ जो कर्म दिख रहा है आत्मा में आरोप करता है उसको क्या समझना कर्मा भाव कर्म को कर्माभाव अकर्म समझ, कर्म समझे बुद्धिमान होगा अभी बुद्धिमान होगा जो कर्म देहादी का कर्म आत्मा में आरभ करता है आत्मा में कर्म ये नहीं किन्तु उसी कर्म मानता मैं कर रहा हूं जो मैं कर रहा हो करके अन्य कर्म के आरोप करके आत्मा में कर्म मानता है उसी कर्म को क्या समझना कर्मा भाव कर्म नहीं अकर्म ही अप कभी कभी सब कुछ छोड़कर बैठिया ध्यान कर रहा है अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं चलना, चल रहा चल रहा दौड़ रहा देख रहा सुन रहा था अभी देखना सुनना बंद करके कर बैठ गया नहीं, नहीं मैं न करू मैं मैं कुछ नहीं करता हूं। कर्म का अभाव कहां हुआ देह में कर्म होता था इंदिरा में कर्म होता था उसका अभाव हो गया जो बोलता था उसमें आत्मा में कर्म होता था नहीं, नहीं। चलते समात्मा में कर्म होता था अभी देह के कर्माव हो गया देह में कर्माभाव हो सकता है इंद्रिय में कर्माभाव व्यापार नहीं इंद्रिया बंद कर बैठ गया देहादि के देहा कर्म अभाव को आत्मा में आरोप करके कहता कर मैं कुछ नहीं करता मैं तुष्णी से मैं शांत बैठता कोई कर्म नहीं करता हूं अर्थात पहले कर्म करता था अभी कर्म नहीं करता हूं जो कहता है मैं कर्म नहीं करता हूं आत्मा निष्क्रिय उसको समझकर कहता है क्या कहता है देहादि के कर्मा भाव के आत्मा में आरोप करता है देह आत्मा में तो कर्म नहीं उसको नहीं समझा देहादि के कर्म को आत्मा में आरोप करके अहम कर्मी मानता था वो तो भ्रम ही थे ब्रह्म तो है उत्तर देना तो समझवाएगा क्या मालूम क्या समझ आता है नहीं तो देहादी के कर्म को आत्मा में मारता था मैं करोमी तो भ्रमा है क्या है। अब इसको क्या समझना अकर्म और देहादि के कर्म अभाव हो गया शांत हो गया देहादी के अभाव के आत्मा में आरप करता है या चाहते हैं भ्रांति उसकी निवृत्ति करनी है जो कर्माभाव आप आरप करते हो क्या करते हो देहादि के कर्मा भाव का आत्मा में आरोप कर दो बोलो क्या करते हो देहा कर्मा देहादि के कर्मा को जो आत्मा में आरोप करते है ना ये आरोप रूप कर्म है कर्माभाव में जो देहादि के कर्मा उसको समझो तुम आरोप कर दो कर्माभाव को कर्म समझो देहादी के कर्मा भाव का आत्मा में आरोप तो कर दो तो आर... प्रबुद्ध होना कर्म करना भी अज्ञान से निवृत्ति भी अज्ञान से कर्म भी अज्ञान से कर्माव भी, भी कर्म निवृत्ति भी अज्ञान से दोनों का आरोप के कर्म को आरोप करता था आत्मा में वो भ्रांति है और देहादी के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करता है तो वह भी भ्रांति उसकी निवृत्ति करनी है तो देहादी के कर्माभाव को क्या समझना ये कर्माभाव नहीं कर्म क्यों कर्म इसका आरोप कर दो देहादी के कर्माभाव का आत्मा में आरोप करते हो ना कर्माभाव का आरोप आत्मा में करते तो वही तो कर्म हो गया तो कर्माभाव को कर्म समझना ना कर्म में अकर्म कर्म को अकर्म और अकर्म को जो कर्म देखेगा अर्थात देहादी के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करता है तो भ्रम है क्या भ्रम है देहादी के कर्माभाव को आत्मा में आरोप करेगा ये भ्रम है ना नहीं उसकी निवृत्ति करने के लिए क्या करना है कहते वो कर्माभाव को कर्म समझो मातव तो कर्माभाव देहा भाव में आत्मा में उसको नहीं देहादि के कर्माभाव का आत्मा, आत्मा में मानता है आत्मा जो कर आत्मा में कर्माभाव उसको नहीं समझा देहादि के कर्माभाव जो करता है मैं कर रहा हूं और बैठिया मैं नहीं कर रहा हूं अभी भ्रम कहे मैं कर रहा हूं जो सोता है भ्रम है या नहीं कर रहा हूं जो सोता है भ्रम है दोनों भ्रम है दौड़ते समय का मैं कर रहा हूं चू बैठी मैं नहीं कर रहा हूँ आत्मा में आरप दोनों समय है दोनों भ्रम है इसलिए देहादि आदि के कर्माभाव को जो आत्मा में आरप करता है वह आरोप रूप कर्म है कर्माभाव में कर्म देखना समन्से बुद्धिमान है वही और सयुक्त समाहित तो हुई अहो समाहित तो हो गया अर्थात आत्म तत्व तो तो को ठीक समझ लिया शरीर आदि में क्रिया होते हुए भी आत्मा में कर्म नहीं है शरीरादि की क्रिया नहीं होते समय आत्मा में कर्म है नहीं है। आत्मा में तो कर्म कभी नहीं है। आदि की क्रिया को आत्मा में जो आरोप करता वो है वो भ्रांति है और देहादि के क्रिया भाव को जो आत्मा में आरोप करता वो है वो भ्रांति है ये दोनों भ्रांति निवृत्ति हो जाए तो आत्मस्वरूप निष्क्रिय समझ लिया तो इस न कर्म कृत सारे कर्म का फल कर्म का अनु जो फल प्राप्त होता है सब प्राप्त हो जाएगा इसको समझ लिया ऐसे ज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान करते समय भी वो देखता है कि मैं नहीं कर रहा हूं करते समय भी मैं नहीं करता खाली सुन लिया बोल देना वो तो कि की देहादि में कर्म होते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो इसी ज्ञान होगा तो समानते मैं कर रहा हूँ खड़ा हुआ मैं खड़ा हुआ चल रहा मैं चल रहा हूं आत्मा देह आत्मा नहीं है मालूम हो गया तो भी हम गच्छा में मालूम होता ना हम गच्चा हम गच्चा हम बदा हम श्रेणी हम पश्या तो ये ज्ञान हो जाए आत्मस्वरूप का आत्मा में कर्म कभी होता नहीं सही बुद्धिमान है वही संपूर्ण कर्म करने वाले तो यहाँ भगवान भ्रांति से जैसे गाड़ी में जाते समय पेड़ खड़े हैं उसमें कर्म नहीं किंतु कर्म आरम्भ करता है पेड़ दौड़ता है दिखता है जिसे पेड़ दौड़ता है तुम कर्म है पेड़ में अ कर्माभाव है कर्मा आरोप करता है कर्म वो कर्म को कर्मा भाव समझे और कभी कभी क्या है स्वयं चल रहे हैं, दूसरे नहीं स्वयं स्थिर है दूसरे चल रहा है स्वयं स्थिर है गाड़ी अपनी गाड़ी बैठे दूसरे गाड़ी चली क्या भ्रम होता है अपनी चली। तो अपनी गाड़ी में कर्म था कर्माभाव था कर्माभाव था कर्माभाव था उसमें क्या अर्प करते हैं? कर्म। कर्माभाव में कर्म था उसका अर्प होना कर्म और दूसरी गाड़ी में क्या था कर्म था अकर्म था कर्म था दूसरे में कर्म था भर्म हो गया हमारी गाड़ी चलती है दूसरी गाड़ी स्थिर है अकर्म वहां है उसे कर्म था या कर्म था वो अकर्म को क्या समझना वो कर्म है कर्म आरोप करते थे नहीं उसमें कर्म है उसमें कर्म, है।, कर्म है? है उसमें अकर्म हम समझे उसमें कर्म है कहते स्थिर है हम चलते हैं उसमें कर्म है वो गाड़ी चली हम कहते अपने गाड़ी चली उसमें कर्म है उसमें जो कर्म है क्या आरोप करते अकर्म वो अकर्म को क्या समझना कर्म वो गाड़ी चली तो भय लगे अपने शांत बैठेंगे तो अकर्म को कर्म और कर्म को अकर्म समझना अपने चलते समय दूसरे में हम कर्म का आरोप करते ही? उसको क्या करना और कर्म समझना और अपने स्थिर होते हुए दूसरे चला उसमें हमारे आरोप करते कर्माव अपने में कर्म आरोप करके वो कर्माभाव को क्या समझना कर्म।, कर्म वो गाड़ी चलती है अपनी गाड़ी स्थिर है ऐसे भ्रांति की निवृत्ति के लिए भगवान कहते आत्मा में कर्म नहीं है आप जो आरप कर तो उस भ्रांति को निवृत्ति करो कर्म को अकर्म समझो कर्म अभाव आत्मा में और तो आत्मा में कभी कर्म नहीं होता है देहादि के कर्म अभाव को जो आरोप कर दो ये आरोप रूप कर्म है कर्म अभाव में क्या देखना कर्म देखना इसलोक बोल दिया बोलो कर्म न कर्मया कर्मचर्म समुद्धिमान मनुष्य सयुक्त कृष्ण कर्म कृत ये श्लोक बोलना मिल कर बोलो कर्मण्य कर्मय पश्य कर्मणी च कर्मय समुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत प्रथम पाद बोलते समय कहाँ पे बोलना कर्मण्य कर्मय पश्य दो नहीं बोलना द को अ के साथ मिलकर बोलना धकर कर्मणि च कर्म यह अजिर्ण वर्णन स्वर वर्ण नहीं तो आगे के साथ मिल जाएगा, पश्य आगे द कर्मणि पदस््यत करते समय अलग करना कर्मणि अकर्म यह पश्ये अकर्मणि ऐसे पदच्छेद कर समझना किन्तु बोलते समय कर्मण्य कर्म य पश्ये धकर्मणि च कर्म यह ऐसे बोलना है यहाँ यह क्या के विसर्ग है आगे क्या बनना है प पर में रहेगा तो विसर्ग होगा और पर में क्या होने पर विसर्ग होता है ख और खस नहीं हत नहीं है हस क्या है एक तृष्णा कर्मकृत यहाँ विसर्ग है विसर्ग आगे क्या है क पर में उनसे भी विसर्ग होता है पर तो विसर्ग होगा हाँ और विराम होने पर भी विसर्ग होता है पूर्वा तो कर्म है विसर्ग हाँ आत्मा में क्या नहीं होता है कुछ है नहीं कर्म तो है न नहीं कर्म का अभाव ही नहीं कुछ नहीं तो उसका अभाव है जो नहीं उसका अभाव है जगत है नहीं तो जगत का अभाव है जब जगत आरोप करते उसका निषेध करने के जगत है ही नहीं है मतलब तो उसका अभाव है और यदि जगत नहीं उसका अभाव नहीं कहेंगे तो फिर ये दोनों यथार्थ हो जाएगा आत्मा में जगत नहीं कुछ नहीं सारे प्रपंच दिखता आत्मा में कुछ है नहीं नहीं तो उसका आत्मा में गुण है या गुण का अभाव है दोनों है दोनों नहीं गुण का, का अभाव है गुण है गुण का अभाव है निर्गुण तभी तो कहेंगे आत्मा में क्रिया होती है या नहीं होती नहीं होती तो आत्मा निष्क्रिय है।, है तो आत्मा में का है। का क्रिया का अभाव या क्रिया है क्रिया का अभाव क्रिया का अभाव रहेगा अभाव रहेगा भाव पदार्थ नहीं जो भाव पदार्थ है तो अभाव रहेगा अभाव नहीं आत्मा में भाव पदार्थ कुछ नहीं गुण का अभाव है कर्म का भावे, जाति का भावे, है इसो अभाव है सर्वे समारंभा यसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता काम संकल्प वर्जिता जानद्ध कर्म जग्ध कर्माण तमहु पंडित बुधा तम आहु पंडित बुध ये सर्वे साररंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानिद कर्म तहु पंडित बुध ये सर्वे समारंभा ज्ञान संकल्प वर्जिता तम ज्ञानाग्निद्ध कर्मान बुधा पंडितम आहु ज्ञानी लोग उसको पंडित कहते हैं जिसका समारंभा सम्यक आरंभ समारंभा कर्म कर्म का आरंभ क्या जाता है जितने कर्म करता है काम संकल्प वर्जिता काम है इच्छा फल कि इच्छा और संकल्प काम का मूल है संकल्प संकल्प करता स्वर्ण बहुत अच्छा बहुत अच्छा है फिर इच्छा हो तुम इधम से आद काम और संकल्प ऐसा रही तो कर्म करता है कर्म करता है कुछ संकल्प नहीं करता फल विषय फल कि इच्छा नहीं करता है किंतु छात्र भी तो कर्म करता है छात्र भी तो कर्म करते समय कोई इच्छा नहीं रखता है और ये बहुत अच्छा ये फल मिल जाएगा स्वर्ग मिलेगा सुख मिलेगा हम सुखी हो जाएंगे ये संकल्प नहीं करता है तब तो क्या होगा तब तो उसका ज्ञान हो जाएगा तो कर्म उसके दग्ध हो जाएंगे ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाते जिसका कर्म जो निष्काम होकर कर्म करता है कर्म करता हुआ भी कर्म फल इच्छा नहीं रखता है संकल्प नहीं करता है निष्काम कर्म कं से ज्ञान हो जाता है जिसको ज्ञान हो गया उसके शरीर से कर्म हो जाता है होते समय वो तो क्या सोचता है इसका फल मुझे मिलेगा तो ज्ञानी के शरीर से कर्म होता है जो कर्म कर्म दर्शन जिसको हो गया देहादी के कर्म आत्मा में आरोप करता था उसको समझ आत्मा में कर्म ही नहीं और देहादी के कर्म अभाव के आत्मा में आरोप करता था वो समझ लाया कर्मा भाव देहादि का आत्मा का नहीं ऐसे अर्थात ज्ञान हो गया तो आगे कर्म देह से होने पर भी कुछ फल इच्छा रखता है संकल्प करता है काम संकल्प वर्जित हो गया ज्ञान अग्नि से उसके कर्म नष्ट हो गया उसको बुधा विद्वानों का पंडित कहते हुए पंडित है, है। अर्थात कर्म सर्व से होने पर भी अच्छा ज्ञान होने के बाद तो कर्म क्यों करेगा एक तक कर्म करने का लोक संग्रह लोगों को सन्मार्ग में प्रबुद्ध करने के लिए स्वयं आचरण है स्वयं आचरण करके दिखाता है और भिक्षातना भी करेगा जो तो प्रार्थ कर्म है वो कर्म करते हुए भी वो कर्म वास्तव नहीं है क्योंकि आम संकल्प वर्जित तो हो गया उसको पंडित कहा जाता है श्लोक बोलो सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता जाना कर्म तमो पंडित पंडितं दुधा। कर्म फला संग तक कर्म फला संग नितृप्त निराश्रय कर्म्य भी प्रवृत्ति कर्मी प्रवृत्ति न किचित करो सह नंचित करो कर्म फला संग तृप्त निराश्रय कर्मी प्रवृत्ति न कित पूर्वार्ध में कितने पद होता हूँ पूर्वा्ध में दो पद है पूर्वाध किसको कहते हैं पूर्वाध पुर... कौन से कहाँ तक निराश हाँ। निराश्रय तक पूर्वाध दो आधा करना चार, चार पद है अलग अलग सब लिखा है चार पद है किंतु उसको कहने के लिए कोई एक कितने दो तीन के बाद दो तीन बार के गलती होने के बाद होता है तृतीय पद क्या है नित्य तृप्त क्या है नित्य तृप्त तृप्त दिखाए नित्य तृप्त हो आलो करेंगे तो क्या बोलेंगे नित्य तृप्त है जैसे राम हो नित्य तृप्त हो किन्तु यहाँ विसर्ग नहीं हुआ क्यों आगे क्या है न है पर न है ना परम रहेगा तो कभी विसर्ग नहीं नहीं होगा देखो नित्य तृतव नित्य तृप्त निराशी है कर्म फलासंगम कर्मफल में आसंग का था आसती को छोड़ करके कर्मफल असती छोड़ करके कर्म करता है नित्य ज्ञानी नित्य तृप्त है कुछ किसी विषय की इच्छा ही नहीं तृप्त है ज्ञान होने के बाद कभी अतृप्त नहीं इतनी तृप्त है जब अज्ञानी है जितने मालने पर भी तृप्त नहीं होता है भोजन करने पर तृप्त हो गया फिर थोड़ी देर के बाद भोजन लगता भूख लगती है ज्ञानी है नित्य तृप्त हमेशा ही तृप्त है कुछ बाहर विषय मिले अथवा नहीं मिले किसी विषय की अपेक्षा नहीं रखता है निराशय आश्रय रही था आश्रय होता है पुरुषार्थ साधने के लिए यज्ञ आदि कर्म धन संपत्ति ये सो आश्रय ज्ञानी किसको आश्रय करता है कोई आसन नहीं निराश क्यूंकि ज्ञानी देखता है आत्मा पर, पर, परमानंद स्वरूप व्यापक है निष्क्रिय उसके लिए क्या क्या पदार्थ चाहिए कुछ चाहिए कुछ नहीं चाह निराश है। किस क्या आश्रय में नहीं रहता है तो शर्य जब तक है प्रार्थ कर्म कर्म अभी प्रवृत्त हो भी कर्म से प्रवृत्त होने पर भी जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप ज्ञान हो गया केवल शरीर के द्वारा तो कर्म हो रहा है कर्म करने का दो प्रयोजन है एक तो लोग को संग्रह करने के लिए और एक है शिष्टों की निंदा यहां भगवान भाष्यकार कहते शिष्टों की निंदा होगी कुछ नहीं करेगा तो अन्य लोग कहेंगे देखो ये कुछ नहीं करता है स्नान भी नहीं करता है जप भी नहीं करता है मंदिर भी नहीं जाता है निंदा करेंगे एक तो लोगों को शास्त्रीय मार्ग प्रभु करना और नहीं करने पर अन्य लोग सिस्टरों को निंदा करेंगे उसका भी परिहार करना क्योंकि महापुरुष यदि कोई नहीं करेंगे अन्य लोग उसको सीखेंगे तो उसका उनका कल्याण होगा हो इस, होगा नहीं, नहीं। हाँ। जो ज्ञानी कुछ नहीं करेगा उसको लोग सीखेंगे वो भी नहीं स्नान करेंगे मंडी नहीं जाएंगे तो उनका कल्याण पहले हो जाएगा कल्याण क्या होगा इसलिए वही कर्म करता है जिसके अनुकरण करे तो अन्य लोगों का कल्याण हो यदि नहीं करता तो सिस्टम की निंदा करेंगे इसलिए आ, आ, कुछ ना कुछ, ना कुछ ना करता है करते समय भी अपने को मानता है मैं करता हूँ नहीं देहादी में कर्म देहादी के द्वारा कर्म होंगे ज्ञानी के सर्वे से देहादी में कर्म होगा इंद्र के द्वारा देख सकता है देख सकता चल सकता है, है।, है। सर कर्म करते समय भी क्या मानता है वह नहीं वह किंचित करोती आज्ञानी अपने को क्या मानता है देह मानता है या इंद्रिय मानता है आत्मा आत्मा सक्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय आत्मा में कर्म होता है ना नहीं ज्ञानी के शरीर से कर्म होगा है तो नहीं होगा, होगा। शरीर से कर्म होते समय ज्ञानी कर्म करता है ज्ञानी तो आत्मास्वरूप है तो देह आदि से कर्म होते हुए भी शिंचित नहीं वो करोती अज्ञानी के आत्मा में तो कर्म होता है या नहीं होता है अज्ञानी की आत्मा में भी कर्म नहीं होता है विज्ञानी की आत्मा में कर्म नहीं होता है अज्ञानी की आत्मा में भी कर्म नहीं होता है तो ज्ञान तो होने से क्या विशेष होगा ये जानता है कि मेरे में कर्म नहीं है देहादी का कर्म आरभ करता है अज्ञानी तो मैं कर रहा हूँ यही वेदे अज्ञानी की आत्मा में कर्म या नहीं अज्ञानी की आत्मा में कर्म या नहीं जब कर्म करता है उस समय कर्म है या नहीं अज्ञानी नहीं कहा कर्म है अज्ञानी के देहादि में कर्म है ज्ञानी के देहादि में कर्म है में है दोनों के देहादि में कर्म है अज्ञानी मानता मैं कर रहा हूँ देहादि के कर्म के आरोप करता आत्मा में करता है ज्ञानी क्या आत्मा में कर्म है या नहीं है आत्मा नहीं था हाँ वही ठीक से निश्चय करो देहादी में कर्म है हैं? उसका आरोप करता है ज्ञानी देहादी में कर्म होता है, होता है। कर्म होते समय भी आरोप करता है नहीं नहीं वो किंचित करू मैं ज्ञानी क्या मानता है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ अज्ञान क्या मानता है मैं कर रहा हूँ यही भेद किसके देह में कर्म होते हैं ज्ञानी के देह में अज्ञान के देह में दोनों किसके आत्मा में कर्म होते हैं किसी के दोनों में कर्म नहीं दोनों के देह में कर्म है भेद क्या हुआ? अज्ञानी मानता है अहम कौमी अज्ञानी क्या मानता है ना किंचित क्या यही है। भगवान कहते कथ नंचित सो श्लोक बोलो त्यक्त कर्म फलासंग निराश कर्मी तिथ्पी न चित विरासी निराशील सर्व त्य सर्वरिग्रह त्य सर्वरिग्रह शारीर केवल कर्म शायर केवल कर्म कुरो किल बिषम कुरन्ना किल विषम सर्व त्यक्तर्विग्रह कर्मती पूर्वाध में कितने पदे बोलो बोलो तीन निराशी आगे यथ चित्तात्मा तक तो सर्वपरिग्रह और चतुर चतुर्थ पद में कितने पदे चतुर्थ पद बोलो कुरबन क्या, क्या है गया नापनौती कुरबन न आपनती चार पद ठीक है ये श्लोक में प्रथम पद क्या है मेरा सी होना चाहिए दुखिया में विसर्ग नहीं हुआ मेरा सिर रहा रेप विसर्ग क्या नहीं हुआ परम मे क्या है यह पर में रहेगा तो भी विसर्ग कहीं मिलेगा ब्रह्मांड में <laughs> नहीं मिलेगा कहीं तो भी शास्त्र में देखो पर में यह होगा तो विसर्ग नहीं मिलेगा रेप रह गया निराशिर और यह नहीं रहेगा खाली कहेंगे तो निराशी ही बनेगा निराशिर निर्गत आशीष आशीष समार। हो गया समाप्त इच्छा समाप्त होगी तो निराशी ही। इच्छा रही थी ज्ञानी की क्या क्या इच्छा रहेगी कोई, कोई इच्छा नहीं नित्य नित्यत्रित हो गया कोई इच्छा नहीं या था तो चित्ता आत्मा चित्त और आत्मा जिसका संयत तो है चित्ता तो अंतकरण आत्मा से सर्व लेना देह जिसका देह इंद्र आदि सब संयत है त्य सर्व परिग्रह अज्ञानी सब एक करता है ये रखो ये रखो एक करता है ज्ञानी सबको छोड़ देता है सब छोड़ करके भूख लगाने पर जाकर खड़े हो जाए कहीं नारायण हरे क्या बोलेगा नारायण हरे नारायण और हरे संबोधन भगवान का नाम लिया ज्ञानी क्या है भगवान का नाम सुना देना ज्ञानी सन्यासी क्या ज्ञान नहीं होने पर ही भिक्षा करता है सन्यासी केवल भगवान का नाम सुना दिया इतने करना पड़ चाहिए तो रुद्रस्त का धर्म है उसको भिक्षा देना देते हैं भिक्षा बहुत सारे में भिक्चा जहां प्रचलित नहीं वहां भी देते हैं जहाँ प्रचलित है तो हम तो दे देते ही हैं वो गंगा किनारे नर्मदा किनारे गांव किनारे लोगों देते हैं पहले पहले इससे लोगों का किसका नियम था महात्मा लोग इसे परिभ्राज्य रूप से घूमते थे साधु को भोजन कराते थे देखें कोई साधु आया तो उसको रोटी देंगे भिक्चा देंगे उसके बाद खाएंगे ऐसा भी किस किस का नियम हो देव प्रयाग में जहां अलका नंदा और भागीरथी का संगम हुआ एक गुफा में कुछ दिन हमें ही थे महात्मा हम जाते थे बिछा में तो कभी नहीं गए, को नहीं गए कोई आकर भोजन वहां दिया भोजन बनाने का भंडारे जैसे कर दिया नहीं गए तो लोग दूसरे दिन पूछते आप कल नहीं आए हम आपके रोटी रखे फिर बाद में गाय को खिलाए बद्रीनाथी के पंडित ब्राह्मण लोग को में रहते वो रोज भिछा देते हैं तम तो वहां रहे ग्यारह बार चौदह महात्मा रहे और जाकर रोज भिक्षा लाते थे वही भोजन करते थे घर में सामने खड़े हो जाएंगे नारायण ना हरि कहेंगे तो लाकर रोटी दे देते रोटी चावल सब्जी दे देते तो भोजन करते हैं सब छोड़ करके चिंता नहीं कहा को क्या खाएंगे जो मिला उसमें तृप्ता जब कैसे मिला देर में होगा देर में ठीक है कुछ खाना नहीं तो कोई बात नहीं भोजन करना है मुख्यतः भजन करना है तो क्या कर्म करता है शारीरम केवलम कर्म शरीर से निवृत्त होने वाले कुछ कर्म करेगा शरीर स्थिति के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा ना नहीं हाँ हा, वहां स्नान करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा गंगा जी में चढ़ना उतरना कहीं बाहर जाने के लिए पहाड़ में चढ़कर जाना पड़ेगा शौचाई जाने के लिए वहां धाटी नहीं बना कहा जमीन समतल भूमि नहीं है पहाड़ है चढ़कर जाओ वहाँ कभी भालू आ जाते है कभी बगैर आ जाते हैं सर्पों का तो स्थान है ही कहीं तो से जंगल में मुनि रहते हैं? अभी भी कोई रहते है? कुछ कभी रहते कभी रहते हम सर्व स्थिति के लिए कुछ निर्वाह के लिए कुछ कर्म करता है केवल हम सारे कर्म करता हुआ केल भी सम अर्थतः पाप को प्राप्त नहीं करता है न धर्म न तो गंगा जी में स्नान करने से पुण्य होता है चलते फिरते कीड़े मकूडे मर जाते तो पाप होते हैं ज्ञान जिसको हो गया अध्यय से कर्म होते हुए भी उसके कर्म का संश्लेष संबंध उसको नहीं होता है क्या वो चलते समय कीड़े के ऊपर पैर लग जाएगा तो कीड़ा मरेगा मरेगा तो पाप नहीं होगा पाप तो होगा उसके फल उसका नहीं मिलेगा वो देह में अभिमान रहता है और ज्ञानी की आत्मा में उसका संबंध नहीं अज्ञानी की आत्मा में भी कर्म का संबंध नहीं है किंतु अज्ञानी आरोप करता है देहादि में हम बुद्धि तो ज्ञानी के शरीर से कभी पुण्य कर्म हो जाता है जप करता है ध्यान करता है गंगा स्नान करता है तो पुण्य होगा न नहीं तो बिचारा हुआ शास्त्र में फिर यो कहा जाएगा ज्ञानी के कभी कोई निंदा करने वाले होते हैं निंदा कर सकते हैं भगवान की कोई, कोई नहीं छोड़ते हैं ज्ञानी नहीं करेंगे किसको पता चलता है इनको ज्ञान हुआ नहीं हुआ कहीं बैठे बैठ खाता रहता है खाता है और कहीं कुछ नहीं करता है रोज रोज आकर बिछा मांगता है कोई लोग तो खुश होकर बिछा देते हैं कोई लोग डांटते हैं कहते आगे जाओ भागो ऐसे भी कहने वाले होते हैं यह नहीं सब लोग खुश होकर प्रशंसा कर देंगे कभी कोई डांटता है तो कभी कोई निंदा करता है गाली गुलज देता है कोई दूसरे गलती करता है दूसरे गलती दे इसको गाली के देते हैं कितने पाप होता है गलती करने वाले कोई दूसरा है और दूसरे को दोष देते हैं तो निंदा करने वाले भी होते हैं अभी ज्ञानी के शरण से यदि कर्म होता है उसके फल किस मिलेगा जो पूजा करने वाले सेवा करने वाले त्युति करने वाले वो पुण्य फल उनको प्राप्त होगा और के शरीर में चलते फिरते कीड़े मकोड़े मरे पाप कर्म हुआ तो और तो पाप कर्म का फल किसको मिलेगा जो निंदा करने वाले द्वेष करने वाले कष्ट देने वाले वो फल उनको जाएगा इस शास्त्र में आया शांति के उपनिषद में अर्थात वो कर्म करते हुए भी क्या कर्म करता है केवल सदर स्थिति के लिए कर्म करता है उसमें अभिमान रहित होकर के तो पाप को प्राप्त तो नहीं करता के विषय होता पाप ज्ञानी के लिए पाप कर्म भी के विषय है पुण्य कर्म भी वो नहीं चाहता है पुण्य कर्म यदि कोई फल के लिए करेगा तो बंधन का कारण है पाप कर्म बंधन का कारण है या पुण्य पुण्यकर्म इसलिए ज्ञानी क्या चाहते हैं पाप कर्म या पुण्य कर्म? दोनों अज्ञानी क्या करना चाहता है कर्म करना चाहता है किंतु वो पुण्य कर्म फल की इच्छा से करेगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा सतकर्म शास्त्र भीत कर्म करेगा किस उद्देश्य से स्वर्ग जाने के लिए धन सम्पत्ति प्राप्ति के लिए ऐसा चाहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं, नहीं होगी तो फिर क्या किस उद्देश्य से कर्म करेगा शास्त्र भीत है करना है ईश्वर अर्पण ब्रह्मार्पण ब्रह्म को परमात्मा अर्पण करेगा और कुछ नहीं अपनी इच्छा कुछ फल किसानी ऐसे कर्म करेगा निष्काम कर्म करेगा शास्त्र भीत कर्म करेगा तो वही कर्म अंत को शुद्धि के द्वारा किसका साधन होगा ज्ञान ज्ञान उनसे मुख्य हो जाएगा श्लोक बोलो <laughs> <laughs> यदृचालाभसंतुष्ट <laughs> <याद्रिच्छा> <laughs> <याद्रिच्छा लावसं तुष्टो, laughs> द्वंद्वातीमत्सर तो <भी> <laughs> सम सिद्धावसी च निब्यते श्लोक में पूर्वाध में कितने पद है पहला पद क्या है यदा तीन पहलाभ संतुष्ट संतुष्ट एक पद है। क्या पद है बोलो यदशालाभ संतुष्ट देखो संतुष्ट औ कार हो गया ओकार क्यों हो गया यहाँ विसर्ग नहीं रहा पद में क्या है दौ। दौ पर विसर्ग होगा नहीं होगा द्वंद्वातीत दूसरा पद क्या है द्वंद्वातीत यहाँ भी विसर्ग होना था किंतु नहीं हुआ क्या पर है वह वह पर में रहेगा तो विसर्ग नहीं होगा द्वंद्वातीतो विमत् कोई कोई लोग ऐसे पढ़ेंगे यदचालाभ संतुष्टः द्वंद्वातीत विमत् यद्रचा लाभ संतुष्ट विसर्ग बोलना शुद्ध या शुद्ध पर में क्या क्या चाहिए याद रखो क ख फ कितने वे बोलो क्या क्या खा, खा, पा, फा, फा। और ख खीन प्रकार स एक पर रहेगा तो विसर्ग होगा इनसे भिन्न कोई बना रहेगा तो विसर्ग नहीं होता है वहाँ कोई विसर्ग बोलने का तो गलत है बहुत तो लोगों को मालूम नहीं है वो गलत बोलते हैं गलत सिखाएंगे किंतु कोई बताएगा तो पुस्तक में आजकल छपाते है वो गलत है गीता पेश पुस्तक में प्रमाणिक पुस्तक में तो नहीं है किंतु कोई कोई छपाते हैं कहते हम सरल कर देते हैं लोगों को सिखाते करके भ्रांति इसलिए समझना ये परम है ये सात है कोई बड़ा कठिन नहीं क्या क्या बना है भा। ख भा, भा, भा, और भा। कितने बना हुआ? ये सात रहेगा तो विसर्ग होगा और अथवा पुनः विरामेस पुनः विरामे है तो विसर्ग होगा जैसे यहाँ विमत सर आगे तो स है यहाँ किंतु तो कहीं पर आगे कुछ बन रहे तो विराम हो तो विराम विरासर्ग हो जाएगा जैसे उन्नीसवा श्लोक देखो काम संकल्प वर्जिता उन्नीसवा श्लोक में यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता आगे क्या है ज्ञान ज्ञान में ज पा गया ज्ञा में क्या क्या बनना है एक ज और एक यान में, में क्या क्या बना ज और ज्ञान अग्नि दत्ता कर तो ज पहले होने पर विसर्ग नहीं रहता है किंतु यहाँ पूर्ण विराम है उन्नीसवा श्लोक देखो पूर्वाध समाप्त हुआ काम संकल्प वर्जिता मिला पाठ विसर्ग है क्यों विसर्ग हुआ पर मैं क्या है कद है नहीं होने पर कैसे हुआ विराम होने से पुनः विराम हेतु तो विसर्ग हो जाएगा यदृषा लाभ संतुष्ट यदृषा क्या है बिना प्रार्थना बिना आचरना ऐसे जो मिल गया उसमें से संतुष्ट है जो प्राप्त तो हुआ उसे संतुष्ट है अपने प्रारब्ध में जो वही मिलता है दूसरे देता है तो हमारे प्रार्ध में हे तो मिलेगा दूसरे गाली देगा तो वो भी अपने प्रारंभ में है तो भी गाली देगा दूसरे पसंद करता है पूजा करता है उसका स्वभाव है किन्तु हमारा पुण्य कर्म है तो दूसरे पूजा करेगा और हमारा पाप कर्म जो फल देगा दूसरे पूजा करेगा नहीं जब आपके पाप कर्म में फल देता है देना समय होता है आप एक प्रिय बंधु भी कभी कुछ आपके है कटु शब्द बोल देगा कभी तो कभी ऐसा होता है प्रिय बंधु कटु शब्द नहीं बोलने पर भी आपका पाप कर्म फल देने लगा आपको लगे हम कैसे बोल दिया वो ठीक बोला गलत भाव से नहीं बोला बोला हमको देश उन्होंने बोला हमको देश बोल दिया कभी तो कुछ भी कहने पर कष्ट नहीं होता है जो अपने पाप कर्म फल देता है थोड़ी चीज थोड़ी बात मन में लग जाता है इसी क्यों कहा तो कष्ट तो अपने पाप कर्म ही सुखद दुख देता है सुख देता है पुण्यकर्म जो जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट ये तो ज्ञानी का स्वभाव लक्षण बताया क्यों कहा गया क्या अज्ञानी को साधुओं के क्या कहना चाहिए संतुष्ट हमेशा रहना चाहिए जो प्राप्त हो उसमें खुश रहना चाहिए लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत ये द्वंद्व से अतीत शीत उष्ण निंदास्तुति सुख दुख तो सबको मिलते हैं तो इसमें अतीत द्वंद्व से अतीत शीतोष्ण आदि होने पर भी दुखी तो होकर सहन कर लेना है वो तो होंगे दुख सुख होंगे शीत उष्ण होंगे ठंडी गर्मी यहां तो ठंडी नहीं होती ठंडी जहां है वहां कितने ठंडी होती है तो सहन करते छोड़कर काम भाग जाएंगे, शीतोष्ण आदि सहन करना है अर्थात तो शीतोष्ण ये नहीं कि जान बुझ करके सहन करने के लिए कहते भगवान ईसा नहीं जान बुझ करके कपड़ा रह, हटा करके ठंडी में रहे रात में ठंडी में सोए अर्था गर्मी के समय जाकर पत्थर में धूप में जाकर लेट जाए ये नहीं जो अपने कर्तव्य करते, करते समय ठंडी गर्मी प्राप्त होती है उसको सहन करके अपने रास्ता पर चले रास्ता को छोड़े नहीं और ठंडी करके देर में उठेंगे गर्मी करते तो बैठने साधना बजन नहीं करेंगे ऐसा नहीं और निंदा तो हो, निंदा होती वहां जा क्यों निंदा होती तो वहां नहीं जाएंगे यहाँ प्रशंसा होती वहां जाएंगे प्रशंसा और निंदा ये भावना नहीं करना अपने मार्ग पर चलना है मंदिर जाते समय कोई पूछता नहीं तो लोग मंदिर जाएंगे मंदिर जाते से भावना है तो भावन लोग हमारे सम्मान करें आप बहुत बड़े हैं तो मंदिर जाते समय सब लोग सम्मान करते कोई पूछता है किसको मंदिर में भगवान के पास जाते हैं उस समय दूसरे से सम्मान की अपेक्षा नहीं है इसी प्रकार अपने परमात्मा प्राप्त करने के लिए जीवन में चलते समय दूसरे से अपेक्षा नहीं रहे कहीं सम्मान की कोई जाते समय कोई निंदा कर दिया कुछ गाली दे दिया तो मंदिर को जाओगे वापस आ जाओगे कोई यदि कहे पागल है देखो सुबह सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं कितने मूर्ख है आराम से सोना चाहिए अब देखो अगर जोड़कर ठंडा थंड़ ठंडी थंड़ में जाकर सुबह सुबह जा रहे हैं मूर्ख है तो फिर आप मंदिर जाओगे ना वापस आ जाओगे कोई भी कुछ कहे तो उसको कौन सुनता है कहने वाले कहते रहे मंदिर तो जाते हैं इसी प्रकार सुख दुख निंदा आतुर्ति प्राप्त होने पर भी अपने मार्ग नहीं छोड़कर ही चलना है सम सिद्धा बसिद्ध चृतीय पाद क्या कितने बोलो तृतीय पाद बोलो समाप कितने पद प्रथम तो सम हो गया दूसरा पद क्या है सिद्धो तृतीय क्या है हाँ देखो सिद्धो और असिद्ध पहला क्या था सिद्धौ अंतिम वर्ण क्या है नही देखो द्वितीय क्या द्वितीय पद क्या है सिद्धौ था अंतिम वर्ण क्या है आओ आओ चौके द्वितीय पद क्या है सिद्धौ अंतिम वर्ण क्या है आओ आओ यही मैं पूछ रहा हूँ प्रथम मान्य क्या है अंतिम मान क्या है औ आगे क्या बनना है अ औ क्या के आ रहेगा ओ क्या के आ रहेगा रहे तो क्या होता है आब हो जाता है आब हो गया आब उनसे सिद्धाव व सिद्धौ वे क्या आ गया क्या सूत्र लगता है ए यवाय ये भाई अब व्याकरण पानी निम्स ये सूत्र है सिद्धो असिद्ध ची कृत्वा अगे अपि दोनों दीर्घ हो गया न निबद्ध सिद्धि असिद्धि में बराबर है कुछ प्राप्त हो गया तो ठीक नहीं मिला तो ठीक अरे बीम सर रह गया विमसर मत्सर है वैरबुद्धि शत्रु बुद्धि किसके प्रति शत्रुभाव नहीं है किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं यदि अपने प्रारूग कर्म फल भोगते हैं दूसरे आपको कष्ट दे सकता है आपके प्रायु कर्म नहीं होगा पाप कर्म नहीं नहीं होगा तो दूसरे से कष्ट दुख नहीं दे सकता है आपके प्रार्द्ध में पाप कर्म है तो दुख मिलेगा मिलेगा जरूर कोई दे तो मिलेगा नहीं देने पर पड़े, भोगना पड़ेगा वैरव बुद्धि मत्सर शत्रु बुद्धि चोड़ने के लिए कोई शत्रु है नहीं सिद्धो असिद्ध तो बराबर होने पर कृत्याबद्य थे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से बंधन को प्राप्त नहीं करता है क्यों ज्ञान हो गया तो ज्ञान ज्ञानाग्नि से कर्म दग्ध हो जाता है ज्ञानी के सद से कर्म होने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं करता है स्लोक बोलो लाभ संतुष्टो द्वीत समावि कृत गतसंगस्य मुक्तस्य गतसंगस्य मुक्तस्य गत संग से मुक्त ज्ञावस्थित चेतस ज्ञावस्थित चेतस यम समग्र प्रबीयते सम्रवियसे गत संग ज्ञानवस्थित चेत सिद्धा चरता कर्म समय पाद क्या है बोलो मैं तृतीय पाद में पूछा तृतीय पाद बोलो कर्म। हाँ कर्म तक द्वितीय पद क्या है इसमें आचरत प्रथम पद है यज्ञ यज्ञा के से दोनों में लेकर एक दीर्घ हो गया यज्ञ बन गया यज्ञा य कर्म यज्ञ के लिए जो कर्म करता है यज्ञ के लिए यज्ञ विष्णु है और यज्ञ इसमें आगे बताएंगे गत संघर्ष संघ जिसका नष्ट हो गया आसक्ति नष्ट हो गई सबसे कहीं भी आसक्ति नहीं है सबसे असंग असंग सत्र ने दृढ़ ने चेतवा भगवान कहेंगे आसक्ति रही तो वही मुक्त है <coughs> जिसका वो ज्ञान हो गया धर्मा धर्माधर्म बंधने के कारण सब नष्ट हो जाते हैं मुक्त हो गया ज्ञानावथित चेत सब ज्ञान में अवस्थितम ज्ञान चे तो जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित ज्ञान स्वरूप स्थित हम परम ब्रह्म ऐसे दृढ़ निश्चय हो जाता है तो उसका कर्म यज्ञाय आचरित कर्म तो यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म होता है यज्ञ भी बताएंगे विभिन्न प्रकार यज्ञ समग्र प्रबलियते पूरा पूरा स नष्ट हो जाता है कर्मा जन्य फल भोगना उसको नहीं पड़ता है ज्ञानी ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं सर स्थिति के लिए कुछ कर्म कर रहा है और अन्य कर्म करता है तो ऐसे यज्ञ स्वरूप है यज्ञ या या यज्ञ संपादन करने के लिए जो करता है वो कर्म भी संपूर्ण नष्ट हो जाता है ज्ञानी का और अज्ञानी भी कर्म करते समय ऐसे इसी बुद्धि से कर्म करें, यज्ञ संपादन करने के लिए कर्म करें, और परमात्मा को अर्पण करें कर्म करे यज्ञ अचरत कर्म यहाँ चरते हैं भिशर्क है विसर्ग है विसर्ग क्यों हुआ आगे क्या बना क्या बने क पर रहेगा तो विसर्ग होता है हाँ देखो परमाण है कितने स्थान मिलेगा और जहाँ विसर्ग नहीं है वहाँ विसर्ग बोलना गलत है ज्ञान अवस्थित चेतस यहाँ विसर्ग सम्र का पूरा पूरा अग्रण्यो फल के साथ सो न हो जाएगा कोई फल नहीं देगा वो श्लोक बोलो मुक्त ज्ञान चेतर कर्म समा भी आते। अभी कर्म करने पर ज्ञानी के लिए कर्म अपने आरंभ में कुछ नहीं करता लीन होता नष्ट होता है किस प्रकार है ज्ञानी कैसे चिंतन करता है बताते हैं ब्रह्मार ब्रह्मार ब्रह्मा ब्रह्म हवीर ब्रह्ण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणात ब्रह्मान ब्रह्मणा ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म स ब्रह्म कर्म स ब्रह्मापण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्न ब्रह्मतम ब्रह्म कर्म समाधि ब्रह्म ब्रह्म हवेदी एक फद हुआ हवीही हवी शब्द हवी ही देखो यहाँ विसर्ग नहीं हुआ रे रेप रहा रह। क्यों रहा आगे क्या वर्ण है ब पर में रहेगा तो पहले विसर्ग नहीं होगा कोई कहकर हम यहाँ करेंगे ब्रह्मापण ब्रह्मा हवि विराम कर देंगे ब्रह्मा ब्रह्मार्पणी तो तो। विसर्ग तो, तो हो सकता है विराम उनसे पुनः विराम पुरुष सब तो पुनः विराम होगा तो विसर्ग तो हो सकता है किन्तु जहा का हम पुनः विराम कर सकते विद्यालय राम रामो गलम राम गच्छी कोई विद्यालय में राम गच्छती बोला राम क्या गच्छती गच्छ रहेगा तो राम है विसर्ग होगा गेम हो तो विसर्ग नहीं होगा राम होगा यदि राम हो कोई बोल दिया हम बताएंगे राम तो गलत तो बोला वो क्या नहीं क्या राम क्या हमें विराम कर दे विद्यालय में राम हछती हे वाकैसे होगा पूरा जहां कहा विराम कर देंगे विद्यालय में राम गी गच्छती <laughs> <गच्छे थी> कौन <laughs> दूसरा कोई अच्छा विद्यालय में राम कहे तो वाक्य क्या क्रियापद क्या है विद्यालय राम त्व घट त्व घट न घटम त्व घटम त्वम घटम कहे तो क्या अर्थ होगा घटम पश्य घटम आन क्या करना है घटम न कोई क्रियापद चाहिए ना जहा कहाँ पुन विराम नहीं हो सकता है एक पाद समाप्त होने पर पुन विराम नहीं होता है एक दो पाद पूरा होगा तो पुनः विराम होता है प्रत्येक श्लोक में कितने पाद होते हैं चार पाद। दो पाद में आधा और दो पाद में आधा चार पाद में इसमें पूर्वार्थ बोलो ब्रहण ब्रह ब्रह्मान ब्रह्म ये पूर्वाध हुआ इसमें दो पाद द्वितीय पाद बोलो ब्रह्मान ब्रह्म प्रथम पाद के आगे विराम नहीं होता इसलिए कोई हबी विसर्ग बोलेगा तो गलत है ब्रह्मणम ब्रह्म हबी विसर्ग बोलेगा तो ठीक है नहीं।, नहीं आगे ब है ब के पहले विसर्ग कभी नहीं होगा इसलिए ध्यान रखना कभी नहीं बोलना कोई बोलता है तो सीखना नहीं है और सीखाने वाले कोई बताएंगे तो गलत है बहुत बड़े अच्छे समझदार व्यक्ति बताता है तो गलत सीखना है नहीं गलत तो सीखना नहीं ये गलत बताने वाले बहुत लोग भ्रांत है ये भ्रांति की निवृत्ति होनी चाहिए संस्कृत उच्चारण करते समय गीता श्लोक कम, कम गीता के श्लोक ठीक ठीक उच्चारण करे इतने ठीक हो जाएंगे तो संस्कृत में बहुत सब पढ़ना आ जाएगा और श्लोक उच्चारण आ जाएगा श्लोक शुद्ध उच्चारण करें शुद्ध होना चाहिए गलती है तो गलती का सुधार करना पड़ता है अब यहाँ क्या करते हैं? ब्रह्मा अर्पण जो अर्पण करते जिस इंद्र जिस करण के द्वारा श्रुवादि के द्वारा पूछे ना कुछ जिसके द्वारा अर्पण करते है उसको ब्रह्म समता है पर ब्रह्म ज्ञानी तो सबको ब्रह्म समता है जिसके द्वारा लेकर गीता लेकर श्रुभ कहते इंद्राय सुहा वरुणाय सुहा लेकर गीता लेकर डालते है श्रुव सुचारी इसको भी ब्रह्म स्वतः है सर्पण ही ब्रह्म जो हवी हवी प्रोग करता है चरु डालता है गीता डालता है इसको भी ब्रह्म स्वतः है ब्रह्मी अभी और अग्नि को क्या स्वतः है ब्रह्म रूप अग्नि भी ब्रह्म अग्नि रूप ब्रह्म में हवन करने वाला ब्रह्मणा करता कौन है जो कर रहा है वो भी ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म जो करने हाल करता है वो भी ब्रह्म है जो हवन क्रिया क्या है वो भी ब्रह्म है हुतम ब्रह्म हवन क्रिया भी एवं और ब्रह्म गंतव्य वो प्राप्त क्या करेगा ब्रह्म जो फल प्राप्त ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्म रूप कर्म भी ब्रह्म उसमें समाधि समाधित होकर सब कुछ ब्रह्म शम बुद्धि ये जो कर्म लोक में कोई यज्ञ आदि कर्म करता है शुभ लेकर कर्म करता है अभी कुछ चरु पुरडा सं बनाता है अग्नि में डालता है हवन करता है जितने सब ज्ञानी के लिए सब कुछ ब्रह्म है इसको कहते ज्ञान यज्ञ ब्रह्म ज्ञान मुख्य ज्ञान ऐसे और इसको अज्ञानी लोग कर सब कर्म करते समीक्षा अर्पण करते समझते महात्मा को भोजन करने के पहले श्लोक बोल करके परमात्मा अर्पण करते ऐसे चिंतन करते है। जो अर्पण भी ब्रह्म हवीवा ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म जो प्राप्त ब्रह्म है जो खाता है ब्रह्मा, फल ब्रह्मा, ऐसा करें सर्वदा सर्वत्र परब्रह्म बुद्धि करनी है भगवान का युपदे से वासुदेव सर्वम खाली श्लोक पढ़ते समय वासुदेव सर्वम कह दिया अन्य समय में राग देश झगड़ा नहीं सर्वत्र वासुदेव सर्वम इसलिए हमेशा ही जहां जिसको देखे हृदय से जुना धिष्ट ईश्वर सर्वभूतान हृदय से तो जिसको देखो उसके अंदर पर ब्रह्म है बाहर को नहीं देखे परमात्मा को देखे सु जिसके अंदर परमात्मा है या नहीं कोई स्थान बता जहाँ परमात्मा नहीं है हम बताते गए जहां नहीं है बोलो बोलो हाँ कोई साम नहीं बता सकते पर सर्वत्र है सर्वत्र है सर्वत्र सर्वत सर्वत केवल नहीं सब कुछ ब्रह्मा है सर्वम ब्रह्म सर्व परमात्मा है वासुदेव सर्वम ये भावना केवल पढ़ते सुनते बताते नहीं ध्यान करते नहीं चलते फिरते व्यवहार करते नहीं इसे भावना रहे ये अभ्यास करने से होता है अन्य कुछ दिखता है तो भी सोचे कोई क्रोध से कुछ बोलता है शत्रु आ गया किसके द्वेष भावे सोचे इसके अंदर परमात्मा आया नहीं बोले या नहीं आपके जो शत्रु उसके अंदर परमात्मा है आपको कष्ट देता है तो उसके अंदर परमात्मा है उसको देखना है बाहर को नहीं देखना जो झूठा है उसको हम देखते हैं देह इंद्रिया झूठा है उसको देखते है। जो परमात्मा सत्य उसको भूल जाते हैं सत्य को देखना चाहिए झूठा को देखना चाहिए परमात्मा को दिखना चाहिए अनात्मा को दिखना चाहिए परमात्मा नहीं दिखने परी वे तो परमात्मा है वही सोचे और दिखने परी वे अनात्मा झूठा है उसको छोड़े उपेक्षा करें यही यही श्लोक के द्वारा ऐसे ही चिंतन करते करते सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाए श्लोक बोलो ब्रह्मा पड़ंग ब्रह्मग्न ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधिना अभी सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान को बता दिया है आगे कुछ अभी यज्ञ कहेंगे एक द्वादश यज्ञ बताएंगे बारह प्रकार इसी बारह में एक ज्ञान रूप यज्ञ कहेंगे और एकादश यज्ञ ज्ञान में अलग प्रकार कहेंगे मुख्य ज्ञान रूप यज्ञ की स्तुति के लिए और ग्यारह प्रकार यज्ञ कहेंगे ये सब साधन है इसी प्रकार कोई कोई किस प्रकार करते हैं वही यज्ञ करना चाहिए यज्ञ कर्म यागत तो कर्म अलग है तो इन सब को भी यज्ञ शुभ से लिया गया क्योंकि याग याज्ञ जैसे करने पर यज्ञ दान तप कर्ण से अंत शुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है इसी प्रकार यहां भी ग्यारह प्रकार यज्ञ बताएंगे जो ज्ञान के साधन आये मुख्यतः ज्ञान यज्ञ है एक सम्य ज्ञानी यज्ञ जब ब्रह्मण ब्रह्म अभि सूत्र ऐसी कहा गया ज्ञान रूप यज्ञ को भी यहाँ भी रखेंगे बारह में इसको भी रखेंगे अब एक एक कर देखो परे यज्ञं दैवमेवा परे यज्ञं योगिना पर उपासन पर ब्रह्मा न परेयज्ञ ब्रह्मा न परेयज्ञ यज्ञ नै उपजुवती यज्ञ यज्ञं परेयज्ञ योगिना पर ब्रह्मा यज्ञं यज्ञ नै उपजुवती प्रथम हो गया यज्ञ पूर्वाध में आया द्वितीय उत्तराध में योगिना अपरे योगि दैव यज्ञ परिपाषते परिपाशते देवहि देवता का यज्ञ करने वाले दैव ये कर्म करने वाले देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग करते है वो याग करते यज्ञ देवता उद्देश्य यज्ञ जो करते कर्म करने वाले यहाँ अपर कौन हुए योगी न योगी ने कहा कर्म करने वाले कर्म योगी ये पहला यज्ञ है प्रथम यज्ञ कहाँ कहा गया बोलो है पूर्वाध दैव मेवा परे यज्ञ है योगी न परिपाषद प्रथम यज्ञ है अपरे कौन है योगी न योगी कौन योगी है कर्म, कर्म योगी क्या करते देवताओं के लिए उद्देश्य या करते परिपाषद उपासना करते कार यज्ञ करते एक यज्ञ हो गया कर्म योगी कर्म करने वाले दैवय देवता गुद्ध यज्ञ करते हैं अब दूसरा यज्ञ देखो ब्रह्माग्नऊपरे यज्ञ यज्ञ यज्ञम होती जब ब्रह्मार्पण कह कह सम्य ज्ञान कहा गया यही सम्य को यहाँ रखते हैं यहाँ क्या करते हैं यज्ञ <coughs> यज्ञम ब्रह्माग्नऊपजती ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ शोपाधिक आत्मा को हवन कर देते हैं सुनो अग्नि में घीते डालते हैं घीता डालते समय घृता अग्नि में मिल जाता है समाप्त हो जाता है या बच जाएगा? हो जाएगा जो डाल दिया जो नहीं डाला वो तो बच गया जो डाल दिया समाप्त हो गया ये क्या करते हैं ज्ञानी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में शुद्ध पर रूप अग्नि में शोपाधि आत्मा को हवन कर लेते हैं शोपाधि के आत्मा को ब्रह्म परब्रह्म में एक कर लेते हैं हवन करते समय अग्नि में घीता डालते हैं यहां क्या है आप सोपाधि का भेद उपाधि के कारण आप अपने को भिन्न मानते हैं ब्रह्म व्यापक सर्वत्र है जिस प्रकार आकाश सर्व इस प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक घड़े के अंदर छोटे छोटे घड़े में आकाश रहेगा छोटे में रहेगा बड़े में मठे में रहेगा ये सब घट अलग, अलग अलग घटाका से अलग अलग हो गया एक घड़ा को तोड़ देंगे तो अन्य घटाकाश रहेगा दस घड़ा को तोड़ देंगे और कोई दूसरी घटाकाश रहेगा जिसको तोड़ दिया वो घटाकाश कहा गया घट होने पर उसका नाम घटाकाश नहीं होगा आकाश रहेगा आकाश रहेगा या नहीं रहेगा रहेगा घटाकाश नहीं रहेगा आकाश रहा उसका नाम घटाकाश हुआ घट्टूपाधि नष्ट होने से घटाकाश नहीं कहेंगे ठीक इसी प्रकार अंतकरण का अलग अलग सबके शरीर भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न है अंतकरण भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न अंतकरण में वो भिन्न भिन्न आत्मा का एक एक, एक अंश का प्रतिम्बिकता अंसर तो नहीं है प्रतिम्बिकता है उसको लेकर के भेद बुद्धि होती है उपाधि है देहा अंत कर्णाली उपाधि सो उपाधिक आत्मा को हवन करने का अभिप्राय क्या है और घटाकाश को महाकाश से मिला देना घटाकाश को महाकाश से मिला देना घटाघ समाप्त हो जाएगा क्या समाप्त हो गया फिर समझो घटा का समाप्त हो गया क्या समाप्त हो जाएगा आपको हम कहीं घाटाकाश को महाकाश से मिला दो आप क्या करोगे नष्ट तो नस्ट कौन हुआ घाटा नष्ट हुआ घटाकाश को महाकाश से मिला दिया लाती देंगे ले लो लो घाटाकाश को महाकाश से मिला दो, घाटाकाश को तोड़ दो किसको तोड़ोगे घाटों को तोड़ दे से आकाश भी टूट जाये ना नहीं जिस प्रकार घाटों को तोड़ दिया तो घटाकाश महाकाश में मिली गया इसी प्रकार रूपा नष्ट हो जाएगा तो सोपाधिक आत्मा परमात्मा में एक हो गया आत्मा रहिया सोपाधिकीतक आत्मा को गीतर, गीतर को अग्नि डालेंगे तो गीता जल जाता है और सोपाधिक आत्मा को पर्व में मिलाएंगे तो आत्मा रहेगा उपाधि नष्ट हो गया आत्मा रहिया जाएगा अब ये बता ना घटाकाश को महाकाश में मिला देना तोड़ना किसको गोटा गोटा को घाट तोड़ने पर घटा आकाश आकाश रहेगा आकाश रहने पर ही उसको घटा का आशा नहीं, नहीं कहेंगे आकाश रहेगा ना नहीं? नहीं इसी प्रकार सोपाधिक आत्मा को महाब्रह्म में मिलाना तो नष्ट कौन होगा उपाधि नष्ट होगा आत्मा रहेगा नहीं रहेगा हाँ रहे सोपाधिक आत्मा को परब्रह्म में मिलाने कहा तो धरना नहीं कि हम समाप्त हो जाएंगे उपाधि नष्ट हो गया घटा में घट्ट को तोड़ दिया आकाश रहेगा इसी प्रकार उपाधि को नाश कर देने पर सौपाधि का जो आता था वो निरपाधि का ब्रह्म एक हो गया मिलना कुछ नहीं होता है क्या घटाखा स अलग था मिल जाता है कुछ नहीं उपाधि को लेकर के परिच्छन मान करके दुखी होते थे उपाधि न सौजान से परिच्छन परिपूर्ण व्यापक हो गया सौपाधि का आत्मा को परब्रह्म ब्रह्म मिला देना अर्थात क्या करना यज्ञ नहीं वह यज्ञ रूप से निर्विशेष यज्ञ रूप से आवन करते किस हवन करते हैं ब्रह्माग्नि परिपूर्ण ब्रह्माग्नि में किसको डालेंगे हवन करेंगे शोपाधिक आत्मा को कहा गया यज्ञम यज्ञम द्वितीय का क्या थकना करना का आत्मा कहा डालना ब्रह्माग्नि पर में किस प्रकार करना यज्ञ न निर्विशेष रूप से ही हवन कर देते हवन कर देते मिला देते है अर्थात निरपाधिक ब्रह्म स्वरूप से देखते हैं किसको शोपाधिक आत्मा को उपाधि को छोड़ करके निरपाधिक ब्रह्म रूप से देखते है अहमअमी परम ब्रह्म आप में क्या विशेष है कि उपाधि अलग है जो उपाधि झूठा है उपाधि को छोड़ करके छोड़ देते हो क्या रहेगा शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म है तो अहम अष्टी ब्रह्म चिंतन करते तो शोपाधिक आत्मा को निरुपाधि ब्रह्म रूप से देखना है ये यज्ञ हुआ द्वितीय सोपाधि आत्मा को उपाधि को छोड़ करके निरुपाधि ब्रह्म रूप से देखे ना तो आत्मा रहेगा नष्ट हो जाएगा वही दे ज्ञान है ज्ञान है ये, ये ज्ञान हुआ सोपाधि ये ज्ञानियों का द्वितीय यज्ञ हो गया अपर तो है तो अपर कौन हुआ ज्ञानी न हो क्या करते हैं ब्रह्माग्नऊ निरुपाधि का ब्रह्म रूप अग्नि में सोपाधि का आत्मा का हवन करके यज्ञ रूप से देखते है कि हम अस् परम ब्रह्म कितने यज्ञ हो गया अभी दो गए इसलो को बोलो दैवे वापरे योगी नर्युपास ब्रह्माग्ना परेयज्ञ यज्ञ नहीं बो कह श्रोतादीन इंद्रियान्ने श्रोता दीन इंद्रिया संयमाषु जुहवती संयमासु जुहवती शब्दादीन विषयान्य शब्दीन विषयान्य इंद्रिया जुहवती इंद्रिया जुहवती श्रोता दींद्रिया संयती शब्दी इंद्रिया पूर्वाधम यज्ञ तृतीय अन्दी इंद्रिया संयमाष जुहवती पूर्वार्ध में कितने पदे कितने आपको पांच है श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी अन्य तीन हो गया अब तो पांच ही उत्तराधी में शब्दादीन विषयान अन्य शब्दादीन विषयान विषयान्य अन्य अन्य में था आगे ई होने से क्या सूत्र तो तो लगा ये क्या एक रहेगा तो लगता है सूत्र एचो यवा के बाद अ रहेगा तो अय हो जाता है लुप हो गया ये अन्य था जैसे पूर्वाध में श्रोत्रादिनी इंद्रियाणी अन्य उत्तराध में शब्दादीन विषयान अन्य अन्य था इसे विवाह में पढ़ा है ये आदि से करो हो जाए यार ये पहला क्या है शब्द श्रुत्रादि इंद्रियों को संयम रूप में आवन करते हैं अतः संयम करते में त्रयम एकत्र संयम योग सूत्र है योग सूत्र किसके द्वारा रचित है महर्षि पतंजलि के द्वारा चेद योग सूत्र त्रयम एकत्र संय संयम त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि अर्थात यहां सूत्रादि इंद्रिय का संयम करते हैं इंद्र संयम रूप यज्ञ है यह यज्ञ क्या है इंदिरा संय श्रोत्रादि इंद्र का संयम करते हैं यही अवन है ये नाष्ट्रिक ब्रह्मचार्यों को आदि करते हैं। क्या करते हैं सर्वण श्रोत्रादि का संयम इंद्र समय ही एक यज्ञ है बहुत यज्ञ अलग अलग कहेंगे इंद्र सैम एक बड़ा साधन है मनो को रोकना मनुष्य इंद्रियाग्रम परम तप कहा इसलिए ये संयम हो गया इंद्रिय स्वयं रूप यज्ञ हो गया तृतीय चतुर्थ है गृहस्थों के लिए के मुख्य शब्दादि विषयान इंद्रिया होती अन्य शब्दादि विषय को इंद्रिय रूप अग्नि हवन करते शब्दादि विषय का क्या है प्रत्येक इंद्रिया में सब अलग अलग विषय इंद्रिय रूप अग्नि हवन करता अर्थात इंद्रिय के द्वारा इतने विषय ग्रहण करते हैं जो विषय प्रतिषिद्ध निषिद्ध नहीं हो शास्त्र निषिद्ध नहीं हो और विरुद्ध नहीं हो और अत्यंत आवश्यक जो आवश्यक इतने मात्र ग्रहण करना ये होता है भाई कि यज्ञ गृहत्व के लिए यज्ञ क्या हुआ प्रतिषिद्ध को छोड़ करके निषिद्ध को विरुद्ध को छोड़ करके जितने कम से शर्धारण होगा इतने विषय ग्रहण करना खाली भोजन के लिए नहीं सारे इंद्र का विषय ज्ञान इंद्रिय कर्म तो जितने हैं जितने कम से कम से चलेगा इतने ही विषय बन करे और को छोड़ करके निषिद्ध कर्म नहीं करना सर्व तो निषिद्ध का अतिक्रम निषिद्ध कर्म करने से क्या होगा बताओ आप शास्त्र भी तो कर्म करना है निषिद्ध नहीं करना है ये गृह का अयज्ञ हो जाता है गृहत् गृहस्थ जो पत्नी संबंध करते उनके लिए भी ब्रह्मचर्य हो जाता है जब कुछ समय निश्चित है दीवना नहीं संक्रांति एकादशी पूर्णिमा कुछ तिथि नहीं कुछ समय है उसको छोड़कर अन्य समय में कर्म नहीं करते स्त्री संबंध तो उनका ब्रह्मचर्य हो जाता है भोजन करते समय भी भोजन का नियम है किस भोजन खाना क्या नहीं खाना और विषय जितने से कम विषय से ग्रहण से चल जाता है इतने ग्रहण करना चाहिए ये होता है मुंह के लिए यही यज्ञ गृहस्थों के लिए है। नहीं गलत तो नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए थोड़ा विब <laughs> होगा विविघ्न होगा जितने काम करे अच्छा है उसमें लगे रहेंगे तो कहा परमात्मा चिंतन होगा कितने समय बर्बाद होता है जिसके पास श्रवण करने के समय नहीं वेदांत चिंतन करने के समय नहीं उसको टीवी देखने का क्या समय हो और जो लोग इधर साधना भोजन नहीं करते उनका समय कटता नहीं फिर क्या करेंगे बस उसको देखो लो चलाओ यही मनोरंजन मनोरंजन करने के मन को नहीं लगा पाते मनोरंजन और किसको तो मनोरंजन इसी में हो जाता है जब मुमुक्ष साधक अभ्यास करता है शास्त्र चिंतन श्रवण करने से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद विषय से नहीं मिलेगा थोड़ा अभ्यास करने से सबको प्राप्त होता है अभ्यास नहीं करने से पहले कठिन होता है लगता है कि यह बड़ा कठिन है किंतु थोड़ा समझने के बाद थोड़े जबिष्ट प्रविष्ट, प्रविष्ट हो जाता है उसके बाद बहुत आनंद लगता है इसमें थोड़ा सा जो जप ध्यान करने पर जितने हैं उसके अपेक्षा ग्रंथों को पढ़े समझे बुद्धि से तो उसमें तो दिमाग लग गया परिश्रम समझेगा तो उसमें फिर समय मिलेगा नहीं देखने के लिए समय का कटेगा क्या नहीं जो पढ़ने वाले उनको समय नहीं मिलता है चिंतन करने की जितने समय चाहिए उनको इतने समय नहीं मिलता है समय खाली समय नहीं मिलता है ऐसे कोई साधक हम देखे जो उनको समय नहीं मिलता है टीवी क्या देखेगा वो गाड़ी में बैठते समय सुनते पाठ सुनते कान में लगा करके पाठ सुनते नहीं तो पुस्तक पढ़ते पाठ बाकी छोड़ देते पढ़ते अगर कुछ नहीं तो जप करते भवन का नाम गाड़ी में जाते समय जप करते कहीं बैठे स्टेशन में एयरपोर्ट बैठे वो तो उसमें भी माला लेकर जप करते अथवा कान में लाकर सुनते हैं हल्ला गुला हो रहा है होता रहा है उनसे कोई मतलब नहीं कान से लाकर सुनते ऐसे साधो कोई करते करेंगे या नहीं करेंगे करने वाले करते हैं समय तो उसी समय मिलता है बाकी समय नहीं मिलता है घर में समय नहीं मिलता है। घर में कुछ करना पड़ता है कहीं जाना है कुछ करना पड़ता है तो गाड़ियों में बैठे कर जाते उस समय पाठ सुन लिया उसमें जप कर लिया पुस्तक पाठ पढ़ लिया ये करते हैं और टीवी देखने का कहा समय मिलेगा उसको जिसके पास कुछ साधारण भजन नहीं करता तो समय खाली कटता नहीं ये सब मनोरंजन करो मनोरंजन कहें सत्संग भी मनोरंजन जैसे हो जाता है कहीं सत्संग जाते हैं ना वो कहते कोई बन टन करके आते नचने कूदने की तैयारी हो करके मौका देखते कभी शुरू हो जाएगा नाचने का पहले से तैयारी होकर सत्संग का ये अभिप्राय नहीं सत्संग कोई मनोरंजन के लिए नहीं पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो ये जो विषय सेवन जितने कम से चलता है इतने कम करना है गृहस्थ के लिए ये भी एक यज्ञ हो गया चतुर्थ तृतीय यज्ञ हो गया नष्टीय ब्रह्मचारी आदि के लिए चतुर्थ हो गया गृहस्थों के लिए स्लो को बोलो श्रोता दिन संयम आदि सुजहतिन विषयान्य जो होती कितने यज्ञगे चार अभी पंचम यज्ञ आगे श्लोक में ये ज्ञान के व्यक्ति के लिए ध्यान न करने वाले के लिए सर्वान्द्रिय कर्मा सर्वाणींद्रिय कर्मा प्राण कर्मा चा परे प्राण कर्मा चा परे आत्मसंयम योगाग्न आत्म संयम योगाग्न जोहवती ज्ञान दीपिते जोहती ज्ञान दीपिते प्राण कर्मा चा त्म संयम सर्वाणी इंद्र कर्माणी प्राण कर्माणी चर्वानी इंद्र कर्माणी सर्वाणी प्राण कर्माणी अपरे ध्यान करने वाले सारे इंद्रिय के कर्म प्राण के कर्म इंद्र का कर्म है इंद्र का व्यापार प्राण का व्यापार प्राण में होता है प्राण अकुंचन प्रसाण स्थान अपन बयान आदि होता है इनका स्वयं करते इंद्रिय का स्वयं करते प्राण का भी स्वयं प्राणायाम आदि करते हैं स्वयं कैसे उसको कहा आत्मसयम योगाग्न हवन करते हैं है आत्मसवयम रूप जो योग है वही अग्नि है आत्मा में स्वयं करना आत्मसयम आत्मसयम रूप योग रूप अग्नि योग ही अग्नि उसमें हवन करते पक्षी किसका हवन करते है, है? इंद्रिय कर्म प्राण कर्म को हवन करते क्या था स्वयं करते है इंद्रियो का प्राण का स्वयं करते प्राणायाम करते और इंद्रियों का भी स्वयं करते हैं ध्यान करते समय और आत्मा का चिंतन करने के लिए बाकी सबू व्यापार को समाप्त करते हैं किसी में हवन करते हैं अग्नि में अग्नि में हवन होता है ना कौन सी अग्नि यहाँ संयम आत्मसंप योग अग्नि में करते है तो अग्नि में प्रज्वलित तो होने के लिए चाहिए क्या चाहिए ज्वला जी घीतादि डालते तो प्रज्वलित तो होता है यहाँ प्रज्वलित तो करने के लिए घृत के स्थान पर क्या है ज्ञान ज्यान दीपित ज्ञान दीपित ज्ञान दीपित विवेक विज्ञान से उज्ज्वल होता है अग्नि उसमें आवरण करते हैं <laughs> <laughs> विवेक विज्ञान रूप अग्नि दीप से प्रकाशित होता है आत्म स्वयं वो योग अग्नि स्वयं करते है उसमें इंद्रिय प्राण व्यापार को समाप्त तो करते है और विवेक विज्ञान के बिना वो नहीं होगा इसलिए ज्ञान दीपित ये विशेषण किसका है अग्नि का ज्ञान के द्वारा दीपित तो विवेक विज्ञान से प्रकाशित तो उज्वल हो जाते अग्नि उसमें ही हवन करते अर्थात विवेक विज्ञान पूर्वक इंद्रिय व्यापार को, को प्राण का संयम करते हैं ये ध्यान करने वाले को ये करना पड़ता है पहले इंद्रिय संयम करना पड़ेगा प्राणायाम करना पड़ेगा प्राणायाम करने पर मन रुकता है ध्यान करने के लिए ये चाहिए प्राणायाम करे इंद्र संयम करे फिर मन को पर लगाए ये ध्यान करने वाले एक यज्ञ यह हुआ स्लो तो बोलो कर्मारी, कर्मारी चापरे आत्म संयो योग यो कितने यज्ञ हो गए पाँच और कितने बाकी है अब एक साथ पाँच बता देंगे एक साथ पाँच बता देंगे कितने हो जाएंगे दस हो जाएंगे एक एक सुनते सुनते सब लोग डर जाते हैं ये कितने यज्ञ क्या करेंगे एक साथ कहते सरल द्रव्य योय यज्ञ द्रव्यज्ञ तपोयज्ञा योग यज्ञ तथा परे योग तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यध्याय ज्ञान यतय संसित व्रता यत संसित व्रता द्रव्यज्ञ तपो यज्ञ योग परे श्रज्ञा यत संस्कृत पहले द्रव्य यज्ञ द्रव्य को ही यज्ञ बुद्धि से विनियोग करते हैं तीर्थादि स्थान में धन का विनियोग करते द्रव्य विनियोग करते यज्ञ बुद्धिया यज्ञ विद्या स्थान में मंदिर मठ आदि बनाते हैं धर्मशाला बनाते हैं अन्न दान करते हैं तीर्थ था में साधुओं के अन्न आदि वासस्थान बनाने के लिए धन का उपयोग करते हैं, द्रव्य का उपयोग करते हैं, ये द्रव्य यज्ञ द्रव्यम यज्ञ ये साम, द्रव्य यज्ञ यज्ञ बुद्धि से द्रव्य का विनियोग करते हैं एक हुआ तपो यज्ञ तप जो करते तपस्वी लोग तप करते प्राणायाम नहीं तप करने वाले मन एकाग्र करते इंद्रिय एकाग्र करते अपने सहन करते तप करने वाले तपस्वी वान साधु भी तपस्या करते तपो यज्ञ हो गया तृतीय योग यज्ञ योग है अष्टांग योग, योग अनुष्ठान करते हैं आसन प्राणायाम पर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कर योग करते हैं कितने यज्ञ होंगे तीन स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ पहले पांच तीन आठ हो इसे दो है स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ हैं, स्वाध्याय वेद आदि का अध्ययन ऋज्ञ आदि वेद शास्त्र का अध्ययन ये भी एक, एक यज्ञ होगा और ज्ञान यज्ञ देखो एक है शास्त्र के अर्थों को समझना ये ज्ञान पहला के ज्ञान यज्ञ क्या सम्य ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ ब्रह्मण ब्रह्मा बिन कहा था उसको द्वितीय में रखा है ब्रह्माज्ञा व पर पूजी होते आया ये भी ज्ञान यज्ञ आया ये ज्ञान यज्ञ शास्त्र के अर्थों को समझना ये जो चल रहा है ना हमारा ज्ञान यज्ञ यही ज्ञान यज्ञ ही शास्त्र के को समझना गीता में श्लोक आ गया उसका पाठ करना तो स्वाध्याय यज्ञ में आ जाएगा और अभी इसके अर्थों को समझना शास्त्र के तात्पर्य को समझना साधु को क्या करना समझना परमात्मा स्वरूप को समझना ये तो परिज्ञान रूप यज्ञ है ये हो गया ज्ञान यज्ञ ये दो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में दो स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ये, ये。ये जो श्रीमत भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है क्या करना है केवल श्लोक पढ़ना श्लोक पढ़ करके श्लोक तो के अर्थों को समझना शास्त्र के तात्पर्य को समझना वेद के साथ इसका क्या संबंध है ये भी बताते हैं। उपनिषद वेदांत के साथ इसका संबंध है गीता में जो भगवान कहते हैं जो वेद में उपदिष्ट तत्व तो उसको ही उपदेश करते हैं, जो ज्ञान से मुख्य उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, ये हो गया ज्ञान यज्ञ यतः तो संस्कृत व्रत यस लोग को उसका अनुष्ठान करते जिनका व्रत संसित तीक्षणीकृत व्रत शिक्षणव्रता बुद्धि के स्तर पर होता है बौद्ध के स्तर पर यह ज्ञान यज्ञ होता है मन से ध्यान जप करते समय मन थक जाएगा थकता है नहीं थकता है मन इधर उधर भागता है किन्तु ज्ञान यज्ञ में थोड़ा बुद्धि को लगाने के लग जाए मन ऐसे लग जाए तो दो घंटा पता नहीं चलेगा कैसे चले, चले जाएगा जिंदगी मन थोड़ा लग गया प्रविष्ट हो गया और आप लोगों का अनुभव होता है जो सुनते क्रमश से सुनते रोज सुनते तो मन लगता है लगता है नहीं तो कौन है सुनेगा आ, लगता है और थोड़ा प्रवेश हो जाए तो एकदम एकाग्र होकर मन लगेगा इतना अच्छा लगेगा आगे सब कथा नचने कुदने से फीके हो जाएंगे जब तक इसमें प्रवेश नहीं होता है ना लोग डरते सुनते ही नहीं ज्ञान सुनकर डर जाते हैं अरे ज्ञान जगह ज्ञान सुने तो भक्ति नष्ट हो जाएगी डरते डराते सुनने पर थोड़ा प्रवेश होने पर फिर आगे इसमें बहुत कुछ लाभ होता है प्राप्ति तो फल होने से आनंद है इस श्रवर्ण काले में भी आनंद होता है जब बुद्धि को लगा थोड़े समझ आ गया मुखिल जाता है प्रसन्नता है सुनने पर समझने पर अरे भगवान के वाक्य है गीता उसके तात्पर्य समझने पर भगवान गीता उसका उपदेश के तात्पर्य समझने पर आनंद प्राप्त होगा नहीं होगा वो आनंद और किससे मिलेगा कहीं विषय से आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है गीता पढ़ने पर कितना आनंद और उसे अर्थों को नहीं समझ पाते तो डर लगता है उच्चारण नहीं कर पाते डरते हैं उच्चारण ठीक हो जाए अर्थ को थोड़ा समझ ले तो कितना अच्छा है ये भी यज्ञ और ये परमात्मा प्राप्ति का साधन है सुनो क्या तो बोलो या सं ओ नो मित्रु शो भव शन इंद्र बृहस्पति शुुदरक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं प्रत्यक्ष ब्रह्मा प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिश सदिशी तदी आवेन्वी वक्ता